हाँ सबके मन मोदन थोरा राम जनु घन दून सुन्य चातक मोरा चलत प्रातलख निरनौनी के भरत प्राण प्रिय भेष बही के मुनि बंद भरत ही सिरुनाई चले सकल घर बिदा कराई धन्य भरत जीवन जग मराहत जा सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ अर्थात बहुत ही आनंद हुआ मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सभी को प्राणप्रिय हो गए मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर जमा कर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले जगत में भरत जी का जीवन धन्य है इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना जा, करते जाते हैं कहां ही परस्पर कहा सकल चल कर साहरा खही रहो घर रखवारी सोजा तो न जनु गर्दन मी कह रन कहन शिका हू को चाह जग जीवन लाहु जरऊ सु संपति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाय सनमुख हो तज राम पद कर सहस आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ सभी चलने की तैयारी करने लगे जिसको भी घर की रखवाली के लिए रख रहो ऐसा कहकर रखते हैं वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए तो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक सहायता न करें घर घर साजही बाहन नाम, नृदय पर भात पया नाम भरत जाय घर किचारू नगर बाजु गज भवन भंडारू संपति सब रघुपति कह आनु जतन चलो तीता तो परिणाम नमोर भलाई पाप सिरो घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर कर चल दूँ तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रोमणि श्रेष्ठ है कर स्वामी हित सेवक सोई, दूसन कोटि देह कि न को अस विचार सुच सेवक बोले जे सपन उज धर्म न डो कही सब मरम धरम भल भाज ही लायक ही कर सब जतन राखी रखवारे राम मात पहु सीधा रे सेवक वही है जो स्वामी का हित करे चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे भरत जी ने सब उनको सब भेद समझाकर, फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख रक भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए आरत जननी जानी सब भरत कहो बनावन पाल सजन सुखासन स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा